देवी भागवत आठवां स्कंद श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति किम पुरुष वर्ष के में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी बिराजते हैं भगवती सीता उनके साथ शोभित रहती हैं हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं हनुमान जी कहते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य आर्यक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मले उपाशित लोकाय नमः साधुवाद निकर्षणा नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः नम ओंकारूपवित्र कीति वाले आप भगवान श्रीराम को नमस्कार है श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्रीराम को नमस्कार है परम संयदित्त वाले तथा लोकाराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री राम को नमस्कार है ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है जो एकमात्र विशुद्ध गो स्वरूप हैं सबके अंतकरण में विराजते हैं अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निरसन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है तथा जो नाम और रूप से रहित है उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूँ भगवान मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं ऐसी शिक्षा देने के लिए ही होता है अन्यथा आपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते हैं लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम निश्चय ही उच्च कुल में जन्म परम सुंदरता वाणी की कुशलता निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनी में जन्म इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता प्रभो आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम स्रोहित हैं त्रिलोकी में अनुरक्त रहने पर भी उसके गुण आप में लिप्त नहीं हो सकते थीता के लिए दुखी होना तथा लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना यह लिए संभव नहीं है फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं भगवान देवता दानव मानव अथवा वानर कोई भी क्यों न हो उसे चाहिए कि मनुष्य का वेश बनाकर राम रूप से पधारे हुए आप भगवान श्रीहरि का भजन करें उपकारी के थोड़े उपकार को भी आप बहुत मानते हैं आपके हृदय में इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तर कोशल के निवासियों को भी आप साथ लेते गए